लेसन 37 पेज नंबर 241 जितना उतना जैसा वैसा तुम जितना चाहो तो उतना ले लो आदमी के पास जितने पैसे होते हैं उतनी चिंता भी होती है हम पहाड़ पर जितना ऊपर चढ़ते गए उतनी ठंड बढ़ती गई हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा पेज नंबर 242। रामलाल ने जिस तरह का कपड़ा खरीदा उस तरह का अब नहीं मिलता चिंता ठंड